अष्टावक्र गीता सातवां प्रकरण ज्ञानी की जगत से असमब्दता पोतः भ्रमति स्वान्तवाते न महिष्णुता मुझ अन महासमुद्र में मन की वायु से प्रेरित होकर जगत रूप नौका इधर उधर घूमती रहती है इससे मुझे कोई चीढ़ नहीं है अनंत स्वभावतः उदय तो वास्तव न मैं वृद्ध नुझ अनंत महासमुद में या जगत की तरंग स्वभाव से ही उठे या न उठे न तो इससे मेरी वृद्धि होती है और न कोई क्षति मई महास्थितः मुझे अनंत महासमुद्र में यह विश्व केवल कल्पना मात्र है मैं अत्यंत शांत और नाम रूप से रहित हूँ यही मेरी निष्ठा है नत्मा भावेशनो भाव तेरंजने शरीरादि में मैं आत्मा नहीं हूँ और न तो मुझ अन शुद्धात्मा में शरीरादि ही है अतः मुझ में न तो आसक्ति है ना स्पृह मैं परम शांत हूँ यही मेरी निष्ठा है mm -hmm. अहो इंद्रजालोपमं अतो मम अहोमा इंद्रजाल कल्पना कैसा आश्चर्य है कि मैं केवल चित स्वरूप हूँ और यह जगत इंद्रजाल के समान है अब मुझे क्यों और किसमें त्याज्य और ग्रहण की कल्पना हो ते श्रीमद अष्टाक्र मुन विरचितायां नाम विद्यापंचकम प्रकरण